जादुई सारंगी बहुत समय पहले की बात है प्राचीन भारत में एक राज्य हुआ करता था जहां पर एक परिवार में सात भाई और एक बहन थी सभी भाइयों की शादी हो चुकी थी फिर भी उनकी पत्नियां परिवार के लिए भोजन नहीं पकाती थी ये भोजन उनकी बहन के द्वारा बनाया जाता था जिसने उन सब को घर भोजन बनाने के लिए रोक दिया था जिस कारण ऐसी सातों भाइयों की पत्नी अपने ननद से बहुत परेशान हो चुकी थी लंबे समय से उसने इन सब को एक प्रकार से मानसिक रूप से बीमार कर दिया था उन सब ने एक साथ एकत्रित होकर अपनी ननद को खाने के बनाने के काम से मुक्त करना चाहती थी जिसके स्थान उनमें कोई एक परिवार के खाने बनाने का कार्य कर सके और उन्होंने कहा कि वह घर ऐसी बाहर खेत में काम करने के लिए नहीं जाएगी वे सब शांति से घर पर ही रहेगी और इस तरह से सातों भाइयों की पत्नियों ने सही समय पर भोजन को तैयार नहीं किया तब उनके पतियों ने उसको बुलाया और उनसे कहा कि तुम सबने कहा था कसम खाकर कि तुम हमेशा समय पर भोजन तैयार करके दोगी परंतु तुम ऐसा करने में असमर्थ हो रही हो और तुम्हारी सहायता के लिए हमारी बहन भी सहयोग करती है इसके बावजूद तुम्हारा कार्य पूरा नहीं हो पाया तो उनकी पत्नी ने कहा जब हमारी ननद पानी लाने के लिए अपना मटका लेकर नदी के पास जाती है तो नदी का पानी सूख जाता है और जब वे अपना घर लेकर वापस घर आ जाती है तो उसमें फिर से पानी प्रकट हो जाता है इस तरह से सही समय पर पानी न मिलने के वजह से खाना सही समय पर तैयार नहीं हो पाता है तब उन भाइयों ने अपनी बहन को अपने पास बुलाया और उससे कहा कि जब तक पानी तुमको ना मिले तब तक तुम वही खड़ी रहना जब पानी मिल जाए तभी लेकर घर आना और दोपहर के समय जब उनकी बहन पानी को लेने के लिए नदी किनारे आरोप अपने घड़े को लेकर गयी तो उसके दी आरोप पहुँचने ऐसी पहले ही नदी का पानी सुख गया जिसको देखकर कर वे रोने लगी थोड़े समय में ही पानी नदी में फिर धीरे धीरे बढ़ने लगा जब पानी उसे टखनो तक पहुंच गया तो उसने पानी को मटके में भरने का प्रयास किया लेकिन मटका पानी अंदर नहीं जा रहा था जिससे वे भय हो गई और रोते रोते ही उसने अपने भाइयों को बुलाया ओ, मेरे भाई पानी मेरे टखनो तक पहुँच चुका है फिर भी मेरे भाई घड़ा पानी में नहीं जा रहा है पानी लगातार बढ़ता रहा और वे की घुटनों तक पहुंच गया जब उसने पुकार कर कहा दो बारा मेरे भाई पानी मेरे घुटने तक पहुंच गया है अब तक मेरा मटका पानी में नहीं डूब रहा है फिर पानी निरंतर बढ़ते हुए उसके कमल तक पहुंच गया फिर उसने अपने भाई को बुलाकर कहा कि भाई पानी तो मेरे कमल तक पहुंच गया है फिर भी मेरा मटका पानी में नहीं डूब रहा है पानी बढ़ता ही रहा लगातार और उसके गर्दन तक पहुंच गया और उसने रोते हुए अपने भाई को पुकारा और कहा पानी तो मेरी गर्दन तक पहुंच गया है लेकिन मेरा मट का पानी में नहीं डूब रहा है और पानी नदी का लगातार बढ़ता ही रहा बढ़ते हुआ पानी गहरा हो गया और उसके सर के ऊपर निकलने लगा जिससे वह डूबने लगी तब भी वे रोते और चिल्लाते हुए कहा कि भाई पानी मटके में भर रहा है इस तरह से ऐसी का पानी से भर कर पानी में डूबने लगा और इस मटके के साथ ही वे भी पानी में डूब गई। इस तरह से भाइयों ने अपनी बहन को पानी में डुबो मारा दिया जो उनकी पत्नियों का हार देख इच्छा जिसके कारण ही विलह बहन उन सब ऐसी बहुत दूर हो गई कुछ समय के बाद वे पुनः प्रकट हुई एक बांस के वृक्ष रूप में वही नदी के किनारे पर जहाँ पर वह डूबी हुई थी जब बांस बढ़कर अपने पूर्ण आकार में आ गया उसके पास से ही एक रास्ता गुजरता था उसी रास्ते से एक तांत्रिक रोज आया और जाया करता था अपने आश्रम से गांव में उसने इसको जब देखा और अपने मन में विचार किया कि इस बात से एक बहुत सुंदर सारंगी बनेगी इस तरह से उसने एक दिन अपने साथ कुल्हाड़ी लेकर आया और वे जैसे ही बांस को काटना शुरू किया तभी बांस ने कहा कि की को मत काटो ऊपर से काटो और जब वे तांत्रिक अपने कुल्हाड़ी को ऊपर उठाकर तने को काटने लगा तो वंसर रोना शुरू कर दिया उसने कहा कि ऊपर से मत काटो जड़ से काटो और जब दोबारा तांत्रिक काटने के लिए तैयार हुआ जड़ को काटने के लिए जैसा कि उससे बांस ने अनुरोध किया गया था जब तांत्रिक ने जड़ से काटना शुरू किया तो वह बांस फिर कहने लगा कि ऊपर से काटो और जब वह ऊपर से काटता तो वह बांस कहता कि जड़ से काटो इसको बार बार सुनकर तांत्रिक बहुत क्रोधित हो गया और स्वयं से कहा कि ये मुझे भय साबित करने का प्रयास रहा है इसलिए उसने जड़ से ही बांस को काट लिया और उसको अपने साथ ले गया और उससे एक बहुत सुंदर सारंगी को बनाया वह वाद्य यंत्र बहुत ही सुंदर और अद्भुत स्वरलहरियों से भरा हुआ था जो भी उसकी आवाज को सुनता था वह सब एक अद्वितीय अलौकिक आनंद से भर जाता था वह समन्यासी जब भी गगन में भी शाटन के लिए जाता था अपने साथ वह वाद्य यंत्र अपने साथ लेकर जाता था और उसको बजाकर लोगों को अपनी तरफ मोहित कर लेता था और जब शाम को अपने आश्रम में वापस आता था तो उसका जेब रूपयी सा भरा हुआ होता था वह तांत्रिक उस सारंगी को लेकर अब हर जगह लगा था इसी तरह से घूमते घूमते उस सारंगी को बजाता हुआ उस घर के सामने पहुंच गया जहां उस लड़की का घर था और उसके भाई अपनी पत्नियों के साथ रहते थे उस सारंगी की अद्भुत जादुई दर्द भरी भरियालों ध्वनिया और उसके उपभेद दो के द्वारा बहुत अधिक प्रभावित हुए उसके भाई कुछ की आंखों में उसकी आवाज को सुनकर आंसुटका गया उसका बड़े भाई ने उस रंगी को खरीदने की इच्छा जाहिर की उस तांत्रिक ऐसी और कहा कि वह उसके साल भर का सारा खर्च का वहन करेगा यदि वह सारंगी उसे दे देगा तो पी उस सारंगी की भूत क्षमता से वाकिफ था इसलिए उसने उसको बेचने से मना कर दिया ऐसा अक्सर स्थान के साथ होने लगा कि जब वह गांव के प्रमुख के यहाँ भिक्षा के लिए जाता और उनको अपने सारंगी से क्या दूध को सुनता तो लोगों पर उस सारंगी का बहुत ही अधिक जादु प्रभाव पड़ता जिसके कारण लोग उसको खान भी खिलाते और और कुछ लोगों ने बहुत अधिक कीमत पर उस सारंगी को खरीदने की इच्छा जाहिर करते लेकिन वह तांत्रिक हर बार सबको बेचने से इनकार कर देता था इस सारंगी ने उस तांत्रिक को जीवन के जीने का एक नया और औला मकसद दे दिया था जब लोगों ने देखा कि ये किसी प्रकार ऐसी सारंगी को न बेचना चाहता है न ही बदलना ही चाहता है तो लोगो ने उसको खूब खिलाने पिलाने लगे जिसके कारण ही वे तांत्रिक थोड़े ही समय में नशे का आधे हो गया और जब वे हिस वे इस तरह से हमेशा नशे में धूत रहने लगा तो लोगों ने उससे वाह सारंगी उससे छीन लिया और वे लोग कहने लगे कि ये हमारी बहुत पुरानी सारंगी है लेकिन जब तांत्रिक का नशा उतर गया तो उसने कहा की उसकी सारंगी चोरी हो गयी है कृपया उसकी सारंगी को लौटा दिया जाए लेकिन लोगों ने इकार कर दिया कि किसी को नहीं पता है कि तुम्हारी सारंगी को कहा गयी और इस तरह से जीवंत सारंगी से तांत्रिक को अलग कर दिया गया उस गांव के मुखिया का पुत्र एक संगीतकार था उसने उस तांत्रिक की सारंगी को बजाने लगा और उसके हाथों सारंगी के संगीत ने सभी सुनने वाले के कानों को अत्यधिक रोमांचित और प्रसन्न किया और जब घर के सभी सदस्य घर से बाहर होते थे अपने खेतों में काम करने के लिए चले जाते थे तब वे बांस के द्वारा बनी हुई सारंगी में रहने वाली उन सात भाइयों की बहन उस सारंगी से बाहर निकल आती थी और सब परिवार के सदस्यों के लिए भोजन को तैयार करती थी और अपने हिस्से का भोजन खाने के बाद मुखिया के पुत्र का भोजन उसकी विस्तर के पास ठक कर रख देती थी और फिर पुनः सारंगी में प्रवेश कर जाती थी ऐसा रोजा ही होता था परिवार के दूसरे सदस्य यही सोचते थे कि कोई इस जवान लड़के की प्रेमिका है जो इसमें अपनी रुचि को प्रकट करने के लिए ऐसा करती है इस रह से किसी ने भी इसके बारे में किसी भी प्रकार के परेशानी को आभास नहीं किया कि ये सब कैसे हो रहा है सबने इसको बहुत ही हल्के पुल की सिलिया लेकिन जो घर का मुख्याधीश था उसने अपने मन में विचार के साथ ये नियत किया कि वे अवश्य दे के गा कि वे कौन लड़की है जो रोज इस तरह से उसके घर में आती है और उसके परिवार के आराम के प्रति इतना विशेष ध्यान देती है उसने स्वयं से कहा कि आज मैं उसे आवश्यक पकड़ूंगा और उसको हल्का पुल का भी लगाऊंगा जो मुझे दूसरे लोगों के सामने इस तरह से शर्मिंदा करती है ये स्वयं से कहकर वे घर के एक कोने में एकत्रित जलाने की लकड़ी के ढेर में गुप्त रूप से छुप गया कुछ ही समय में उस बसन की सारंगी से बाहर निकल वे लड़की आई और उसने स्वयं को आने के सामने खड़ा कर कि अपने बाल सवारने लगी इसके बाद बाथ रूप में गई और उससे बाहर आने के बाद वह जैसा कि वह प्राय करती थी उसने खाना बनाना शुरू कर दिया और उसने चावल को पकाया और उस चावल में से कुछ थोड़ा सा स्वयं खाया और उस युवा आदमी का हिस्सा उसके विस्तर के पास ठक रख दिया जैसा कि वह पहले करती थी इसके बाद सारंगी में प्रवेश कर जाती थी इसके लिए वह तैयार हुई तभी घर का मुखिया अपने छुपने के स्थान से निकलकर उस लड़की को अपनी बाहों में जब लिया और लड़की चिल्लाने लगी और कहा अच्छा अच्छा तुमने मुझे पकड़ लिया लेकिन हो सकता है कि तुम हमारी जाति के न हो जिससे मैं तुमसे विवाह नहीं कर सकती हूँ उस आदमी ने कुछ नहीं कहा केवल इतना कि अब हम और तुम भी हो चुके हैं इस तरह से वे एक दूसरे से प्रेम में करने लगे और आपस में बातचीत भी करने लगे और जब घर के दूसरे सदस्य घर पर शाम को वापस आया तो देखा की वे दोनों एक साथ है वह लड़की दोनों रूपों में रहने में समर्थ थी मानव की तरह भी और सारंगी के रूप में भी जिसको जानकर घर के लोगों को बहुत अधिक प्रसन्नता और आनंद हुआ और इसी तरह से समय गुजरता रहा उस लड़की का परिवार बहुत गरीब हो चुका था और उसके भाई कभी कभी उस गांव के मुखिया के घर पर आते थे उस लड़की ने जब अपने भाई को देखा तो तुरंत पहचान गयी लेकिन वह सब नहीं जानते थे कि वह कौन है जो उनके लिए कभी खाना बनाने के लिए पानी को लाती थी और इसके बाद उसने अपने भाई के लिए खाना बनाया और फिर उसके पास में बैठ गई और उसने वही दर्द भरी जादूद्विनी को बचाने लगी अपने उन भाइयों की पत्नियों को सुधारने के लिए और उसने वह सब कुछ बताया जो भी उसके साथ आज तक बुरा भला हुआ था ये सब कहते हुए उसके सभी पुराने जग मखरे हो गए और उसने अपने भाई से कहा कि तुम सब कुछ जानते थे फिर भी तुम सब ने मुझे बचाने का प्रयास नहीं किया और न ही अपनी पत्नियों को कभी समझाया उनकी कमियों के बारे में और ये सब जो कुछ तुम सबके साथ हो रहा है वह मेरा केवल प्रतिशोध ही है